जो और बहनों मैंने आपसे कल तो कहा था कि जब मैं हरिजन निवास में जाता था तो कुछ ना कुछ तो काम में रहता था सड़का संघ तालिम संघ वगैरह की सभा भी होती थी वहाँ कुछ काम करना पड़ता था तो उसका थोड़ा थोड़ा मैं आपको तो कहूँ कहुं, कहूँगा लेकिन कह नहीं सका एक दिन के लिए मैंने कहा आज मैं कोशिश करना चाहता हूँ घड़ी तो निकालनी पड़ेगी, तो आज मैं आपसे दोबारा चरखा की बात करना चाहता हूँ ठीक हो तुम्हार संवाद चलता था और हम लोग सब ख्याल कर रहे थे कि चरखा का क्या महत्व है किसका कारण चरखा पर इतना जोर में देता हूं तो थोड़ा सा जो मैंने वहां बताया वही आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ ठीक है तो चरखा जब शुरू किया यू तो चरखा चलता था सब में घूम रहा था तो उसके पहले चरखा का काम तो शुरू हो गया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि पंजाब में चरखा का इतना बड़ा भारी प्रचार में आया उसके पहले था बहुत घरों में चरखा चल ही रहा था और बहनों ने मेरे सामने वो सूट का ढेर का ढेर रखा तो मैं तो बहुत खुश हुआ और यहां एक चलखा ले भी गया देखने के लिए तो मैं तो मैंने देखा जगह पंजाब का नहीं लेकिन मुंबई इलाका का गुजरात यहाँ तो गुजरात डिस्ट्रिक्ट है जिला है और गुजरात में उनका है पंजाब में उसकी बात मैं नहीं करता हूं। अगर मैं तो यहाँ भी गया लेकिन वहाँ गुजरात में एक वो गायकवाड़ के रियासत में है तो वहाँ पता चला विधवा बहन थी तो वो हर जगह पे भटक रही थी और उनको पता चल गया था कि मैं तो चरखा के पीछे दीवाना हूँ तो वो चली गई और जाती जाते, है, जाते है, किसी ने उसको सुना दिया कि वहां चरखा चलता है खुदी की बात यह है जो जो पडू में रहती है थी वही और चलाती थी तो कौन थी मुस्लिम तो थी और राजपूत तो राजपूत भी पड्ला रखती थी बहुत लोगों पर रखती है और मुसलमान बहन भी रखती थी तो संघ तो चलाती थी, थी। लेकिन जब वो बहन चली गई वहां गंगा बेहन उसका नाम तो उन्होंने रख लिया था कि कि उसको कौन पूछता है उसका पैसा भी हमको से मिलेगा लेकिन गंगा ने तो कहा अगर आप चरखा चलाएगी और मुझको सूख देगी तो जितना सूट देगी वो दे दूंगी और बड़ी काम करने वाली बहन थी तो फज्जर में बेच जाती थी तो बस वही बस कटार चलती थी बहनों की और सब उनके पास चली आती थी और पुणिया लेनिया ले नहीं बनाती थी दूसरा साहब नहीं जाना चाहता लेकिन वो बहने उनके पास से वो पूर्णिया दे लेगी और सूट देगी और पीछे उसको पैसा भी देना पड़ता था पुनिया तो ले जाती है लेकिन जो सूट लाई उसका पैसा दिया और उस वक्त जो कमा सकती थी उसे तो कुछ ज्यादा बाद में तो हमने बहुत प्रगति कर ली और बहनों को ज्यादा पैसा देना शुरू कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि लाखों बहनों के घर में जो कभी वो कमा नहीं सकती थी उनके घर में पैसे चले गए इसलिए वो तो लोकप्रिय बना लेकिन उस वक्त ईसाई माना गया था कि खद्दर है उस मार्फट हम बहनों को के दे सकेंगे वो तो उनका पेट छोटा रहता है वो थोड़ा ऐसा कहने वाली थी कि हमको तो एक दिन के दो रुपया दे लो तीन रुपया दे लो बैचाली को दो पैसा मिलता था तो वो राजी हो जाती थी तो जब दो पैसा के बदले में तीन मिला या चार मिला तो वो तो, तो बहुत राजी हो जाती थी बाद में तो बहुत प्रगति हो गई लेकिन वो रही ऐसी पीछे वो जब मैंने देख लिया और उसकी शक्ति भी क्या तो वो बात निकाली चरखा है उसमें तो बड़ी शक्ति भरी है और कौन सी शक्ति अहिंसा की तो अहिंसा की शक्ति क्या काम करे कि हिंसा की शक्ति है उसके सामने वो चलाना तो कैसे कैसे एक तरफ तो सारी दुनिया की कहो military, और दूसरी तरफ ये बैनों के हाथ से पाक हाथों से वो निकम हाथों से नहीं जो चरखा चलता था और उसमें जो शक्ति थी वो शक्ति वो सारी दुनिया की जो जो हथियार से शक्ति बनती है जैसे मिलिटरी शक्ति फौजी शक्ति उसका सामना कर सकती है उसका थोड़ा सा ही दर्शन आप लोगों ने किया मैंने उससे जाली किया किसी ने संपूर्ण दर्शन उसका किया ही नहीं है लेकिन मैंने शर्ट को ये कह दिया के चरखा वो गरीब बहनों को गरीब जो लोग हैं तो उनको कोई भी चीज नहीं मिल सकती है, उसके लिए तो है लेकिन वो सचमुच तो अहिंसा का प्रतीक है प्रतीक के मानने तो ये अहिंका अहिंसा की निशानी है तो वो सब जानेंगे नहीं अगर हम जान देते तो चरखा को हम क्यों जला देते एक समान तो था कि जब चरखा वो तो सारे हिंदुस्तान में चलता था और उसकी महिमा भी इतनी थी कि उसमें से जो सूट निकल रहा था उस वक्त तो कोई मिल की बात नहीं ना, ना, ना हिंदुस्तान के बाहर थी हिंदुस्तान के बाहर जितना कपड़ा वो सूट का जाता था कपास में से बनता था वो सब हिंदुस्तान से जाता था और हर जगह पे कोई हिंदुस्तान में तो बनता ही था और पीछे उसमें वो वो वो जो डाका की मलमल सबनम कहते थे वो प्रसिद्ध हो गए और पीछे वो यहाँ से हिंदुस्तान के बाहर भी गये और सब लोगों की नजर उस पर लगी थी सब खूबसूरत कपड़ा और वो कपास में से निकल सकता है वो कैसे होगा और कपास क्या चीज है वो भी उन लोगों को तब पता मिला तो उसके सारा इतिहास तो बहुत रोचक है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो वो हुआ था लेकिन उस वक्त तो जरखा हमारी गोलामीकी का प्रतीक प्रतीक था बहनों को वो मजबूर करते थे कि तुम्हारे हमको इतना सूट देना ही क्योंकि वो वो जो सट्टा हुकूमत हुकूमत तो जानती थी वो हुकूमत कोई मुसलमानी थी ऐसी बात नहीं है वो तो हिंदू हुकूमत थी और हिंदू हुकूमत थी उसके मार्फत से जो किताबें लिखी गई है उसमें यह पीछे तो मुसलमान है हुई वो वहाँ जो बंगाल में हो गई वो तो मुसलमान हुकूमत बन गई थी लेकिन ये चीज तो चलती थी बहुत पुराने जमाने की है लेकिन वो ससम उसको तो गुलाने की निशानी थी कि वो मजबूर उसको करती थी कि तुम्हारे सूट लाना ही है इतना सूट लाना है और पीछे उसका पैसा तो जो हकुमत दे हुतना वो मान नहीं सकती थी मैं तो नहीं काटूंगी इतना पैसा दूंगी नहीं वो तो जो उनको वो वो, वो जो स्ट्रीट दे हकुमत दे इतना पैसा वो मिल सकता था उसको निकली तो ऐसे ही बिचारी को जाना पड़ता था तो उसमें कुछ पेट भरे ऐसा मिलता था ऐसा तो नहीं, नहीं, नहीं समझ लिया औरत है, वो तो ऐसा ही काम करने के लिए पैदा हुई है और दो पैसा एक पैसा भी हमको दे दे, हम दे देते दे हैं, तो, तो हमने तो उसको बहुत दिया ऐसा करके वो वो औरतों को लूट लेते और पीछे उसमें तो दूसरा करूं इतिहास में उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझको पंद्रह मिनट में तो सब खत्म करना है तो इस तरीके से तो जो चीज एक वक्त हमारी गुलामी गुलामी का प्रतीक था ठीक वही चीज मैंने बताई लोगों को सारी दुनिया को मैंने तो कहा किस चीज के, के हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए तो ये चरखा चर्ख, वो हमारी आजादी का प्रतीक है और आजादी कैसे हथियार के बल से नहीं लेकिन चरखा के बल से इस कारण जब वो अली भाई भी इसमें आ गए खिलाफत के समान में चरखा तो चलता था उसके पहले लेकिन खिलाफत के समान में वो आगे दोनों भाई तो दोनों भाइयों ने पीछे वो वो चीज को पकड़ ली तो उन्होंने कहा कि हम तो इन पर जीत पाएंगे कैसे कि हमारे चरखा में से जो गोला निकलता है उनके मार्फट तो वो क्या कि जो बहने हैं वो चरखा काटती है और पीछे उसमें से तो सूट काटो तो निकलता है ना तो वो तो उसको उन्होंने गोला कहा कि ये हम फेंकते रहेंगे तो फेंकते क्या रहना था कि आप तो अपना सूट भेजते हैं या तो कपड़े भेजते हैं उसके बदले हम तो ये काम करेंगे ये काम करेंगे तो उसमें से सब शक्ति पैदा हो जाएगी उस वक्त भी जितना बाद में बन गया चरखा का शास्त्र वो नहीं बना था ये तो मैंने आपको बात की बिल्स की साल थी चरखा शुरू हुआ वो तो शायद सोलह की साल हुआ इसके नजदीक और पीछे मेरा भ्रमण हुआ तो मैं तो पंजाब में जब पहले पहले गया था वो तो शायद सत्रह की साल उस वक्त चरखा तो शुरू तो हो गया था ये उसका इतिहास है तो मैंने इस वक्त भी बताया कि वो चरखा ये, तो ये काम करता है तब मुझको पूछो कि वो ठीक है हमने आजादी तो ले ली लेकिन यहाँ जो तूफान चल रहा है आंधी एक हिंदुस्तान पर उतर गई है उसका क्या सबब है तो मैंने बताया कि हमने चरखा को अपना नहीं पो बहनों ने लिया और वो तो ऐसा ही कहो ना कि मुझ पर मेहरबानी करके अच्छा वो तो अच्छा लगता है उन्होंने देखा कि मैं तो बहनों का दोस्त हूँ बहनों का सेवक हूँ और जो किस कुछ कहता हूँ तो अच्छा है बहनें भी मेरे आने के बाद बहुत बहनें बाहर निकल गई उसके पहले कोई हमारे यहाँ तरीका ही नहीं था कि जिससे बहन हमारी सभा में बैठे और सभा में कुछ बात भी कर सके उस तो चीज तो बन गई ईश्वर की कृपा थी तो इसलिए मेरे मुझ पर कृपा करके उन्होंने चरखा चलाया अगर मेरे पर कृपा नहीं करती और सचमुच को तो समझ लेती कि हमारे ये करना ही है और इससे हमारी शक्ति बनती है और इससे सारा हिंदुस्तान की शक्ति बनती है अगर ये सा कर लेती तो जो हाल हमारे आज है वो नहीं होने वाले थे इस कारण मैंने बताया कि अगर हिंदुस्तान को आखिर में वही अहिंसा से जो शक्ति पैदा होती है वो शक्ति पाना है तो हिंदुस्तान को चरखा दोबारा अपनाना है आज नहीं अपनाया ऐसा में कहूँगा आज तो भूल गए हैं हम और उसके उसमें जो भीतर में जितने अर्थ भरे हैं वो अर्थ को भी अर्था भी स्वीकार हिंदुस्तान को करना है जब वो करेगा तब हम तो गा सकते हैं वो जो तिरंगी झंडा का गीत भी गाते हैं क्योंकि तिरंगी झंडा भी तो चरखा के पीछे पैदा हुआ है और उसमें से पैदा हुआ है और इसलिए तो आप देखते हैं तो वो तिरंगी झंडा में तो चरखा उसके भीतर बीच में भी आ गया है और जैसे चरखा ऐसा ही अब तो चरखा के निशानी के चक्र रह गया है और उस चक्र में किसी दूसरा अर्थ भर लिया है अच्छा अर्थ है उसको कोई बुरा नहीं है लेकिन अंत में तो जो झंडा बना तो उसमें, तो त्रे, त्रे, उसमें सबको वो सब मिलजुल कर काम करे और मिलजुल कर काम तो करे कैसे चरखा के मार्फट मानिए अहिंसा के मार्फट ये चीज आज हम भूल गए हैं वो उसका निशान तो रह गया चक्र लेकिन उस चक्र भी तो इतने अर्थ हम लगा लेते हैं क्योंकि वो सारा का सारा नहीं रह गया है सिर्फ चक्र रहा तो कहते हैं कि अभी कहाँ वो वो वो है वो तो कोई दूसरी चीज है उसको भी मैं भूलना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो टीम मिनट रह गई है तो मैंने तो वो बताने की कोशिश की उसको ले एक दूसरी ढंग दूसरी ढंग से आप लोगों को बताता हूँ है। है? हमारे यहाँ आज तो जो पहले था इससे भी बड़ा लश्कर है उससे भी ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं हम हम हमारा खर्च लश्कर का बढ़ गया है अगर से अंग्रेज चले गए ये तो एक करोण बात है और वो तो वो, हमारे लिए मेरी लिए तो शर्म की बात है कि इतने वर्षों तक हमने काम किया चरखा के मार्फत से और इस, इस इसके इर्द गिर्द में सब काम किया और अभी उसको हम भूल जाते हैं और अभी हमारी नजर लश्कर पर चली जाती है और लश्कर से हम सब करेंगे और हम तो देख रहे हैं उसकी वो सारी कथा में क्या खोलने वाला था लेकिन मैं तो बता इतना ही रहा हूँ कि आज हम तो उस भूल गए हैं भूल गयी इसलिए लट्टी भी है अगर फिर दोबारा चरखा में जो शक्ति पड़ी है उसको समझकर बहन और भाई वो, वो भी तो गलती थी कि चरखा वो तो का ही काम है पंजाब में पहले चला गया और सिखों को कहा और पीछे मुसलमानों को तो उसे तो चरखा पुरुषों के लिए हमारे हाथ में तो तलवार है तो मैं हंस लेता था, था लेकिन सिखों ने कहा उसको मुसलमानों ने कहा पीछे तो बाद में चंद सीख आ गई चंद मुसलमान भी आए और बड़ा अच्छा सूट काटते थे लेकिन तो भी पंजाब में वो चरखा ने घर नहीं किया औरतों ने चरखा चला और, और तो बढ़ भी गए इस तरह से हुआ हमारे आज तो मैं जो चाहता हूँ वो तो ये चाहता हूँ कि सब बहन है वो चरखा को जला दे उसके मुझको परवा नहीं है सब भाई भी उसको छोड़ दे खदर पहनते हैं उसको भी छोड़े उसकी परवानी है, क्योंकि थोड़ा काम तो उसने कर लिया और पीछे मेरे पर कृपा करके चलाएंगे कोई चर्चा मुझे नहीं चाहिए क्यों अब तो हम जो अहिंसा का की निशानी चाहते हैं, वो प्रचंड शक्ति उसमें है और अहिंसा वो तो शक्ति की पर है ये हो तो तो बहादुर की निशानी हो जाती है अहिंसा वो अहिंसा अगर हम बटाना चाहते हैं तो हमको समझ बूझ हृदय से बुद्धि से उसको अपनाना है उसको अपनाएंगे से तो हमारे हाथ में से उसको कोई छीन नहीं सकते कोई भी दुनिया की ताकत नहीं छीन सकते हैं और मान लिया आपने कि हम चालीस कोटी आदमी पढ़े उसमें पांच साठ बरस का लड़का वो भी चरखा तो चला लेता है खुशी से अच्छी तरह से चलाता है तो इतनी बड़ी तादाद में अगर हम चरखा चलावे और हमारा सब कपड़ा हम पैदा करें तो कपड़ों का तो दुष्काल यहाँ आ ही नहीं सकता है क्योंकि हमारे यहाँ इतना इतना कपास पैदा होता है और उसमें से करोड़ों रुपया हम बचा लेते हैं लेकिन वो सब को भूल जा लेकिन उसमें से जो हमारी एक शक्ति पैदा हो जाती है वो शक्ति का सामना करने वाली कोई हथियार बर्ती शक्ति सारी जगत पर में नहीं है ये मेरा दावा है मैं उससे जिला कर सकू तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि मैं अहिंसा को घूट कर पी नहीं गया उसमें से जो तो शक्ति भरी है वो तो मेरे में नहीं आ सकी इतनी मेरी तपस्या कम वो आप कह सकते मैं वो सिद्ध न कर सकू तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि मैं अहिंसा को घूट कर पी नहीं गया हूँ उसमें से जो तो शक्ति भरी है वो तो मेरे में नहीं आ सकी इतनी मेरी तपश्चर्या कम है वो आप कह सकते हैं लेकिन कभी आप भूल से भी ऐसा न कहें कि नहीं अहिंसा में शक्ति नहीं है वो अहिंसा में शक्ति है इसमें तो कोई मेरे संदेह नहीं है और इसी तरह से मेरे दिल में वो भी संदेह नहीं है कि वो शक्ति का पूरा पूरा प्रदर्शन अगर हमारे करना है तो ये चरखा के मार्फ से हो सकता क्यों चरखा एक ऐसी चीज है कि जो करोड़ों के हाथ में लड़ सकते हैं चरखा करोड़ आदमी चलावे तो इसमें किसी को नुकसान नहीं करता है मिल चलावे तो नुकसान तो जाहिर चीज है, है कि चंद लाख आदमी मिल में मजदूरी करेंगे उसमें से कपड़े सब पैदा होंगे तो चंद लाख आदमी करें उससे करोड़ों का क्या करोड़ों को कौन सा धंधा आप देने वाले हैं सिवाय इसको छोड़कर ये समझने के लायक बात है इसमें तो अर्थशास्त्र भरा है इसमें निजी शास्त्र भरा है और इसमें अहिंसा शास्त्र भरा है